मेला है तो उसको शुद्ध कर देता है वो उसका भला किया तो मैं कहूंगा जब ईश्वर को कि इसका भी क्यों भला कर वो मेरा शत्रु नहीं मैं उसका शत्रु नहीं मैं उसका बुरा नहीं चाहता हूं तो ईश्वर को मेरी डाढ़ सुनेगा और वो आदमी इसका दिल में जो हो गया तो मैंने किसको मार डाला मैंने क्या गुनाह किया है कि मुझको मारे लेकिन मारने का उनको अधिकार है मुझको मारना है तो। इस नए से मैं लाहौल जाना चाहता हूँ मैं तो रावल पिंडी जाऊँगा मैं तो हर क्षेत्र पर जाऊँगा और मत मुझको रोक लें तो रोके लेकिन मुझको कैसे रोकेंगे और रोकना चाहे तो तुम मुझको मार डालें अगर मुझको मार डाले तो आप लोगों को बिने पीछे एक पाठ देकर मैं चला जाऊँगा वो मुझको बड़ा अच्छा लगे वो पाठ क्या है कि नहीं तो मरेगा लेकिन तो किसी का बुरा ख्याल में भी नहीं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 तो मैं ये कहूँगा और तो मैंने वो, वो रावल वालों के दिया कि आप जाए उसको वो, वो, वो रेफ्यूजी में और सिखों को मिले हिंदुओं को मिले यहाँ के जो हिंदू हैं उनसे भी मिले और सब से कहो कि भाई अभी वहाँ उनको हमारे भेजना है उनको तो एक ही शरण से जाएगा कि अगर दिल्ली उसी हो यहाँ जो आग जलती है वो मिट गई मिलिट्री के मार्फल से नहीं पुलिस के मार्फल से नहीं लेकिन आप आप आप, अपने आप वो एक दूसरों तो से भेजते हैं दोस्ताना तोड़ से और बच्चे कहते हैं कि नहीं आप कहाँ जाते हैं? पाकिस्तान में कुछ भी हो दूसरी देश तो कुछ भी हो दिल्ली में हम झगड़ा नहीं करें ऐसा करें तो तो एक तो मेरा खून बढ़ जाता है और मैं ये समझूंगा कि नहीं ईश्वर मुझको मेरे, मुझ मेरे पास और भी सेवा ले जाता है तो ये शक्ति लेकर मैं चला जाऊँगा मैं एक दिन यहाँ रहना नहीं चाहूँगा ये मैं आपको कह देना चाहता हूँ मैं यहाँ शौक से नहीं बढ़ा हम उसको सेवा नहीं इसलिए आग जो भड़कती है वो बुझाने में एक इंसान जितना कर सकता है इतना करने के लिए मैं यहाँ पढ़ाऊँ तो बस आपको मेरे राव पिंडी के जो हमारे भाई हैं उनको भी बता दिया है कि किस तरह से उनको रहना है और किस तरह से करें तो उनकी खुशबू सारी हिंदुस्तान में सारी दुनिया में फैल जाएगी जाए।